नारायण नारायण आज का विषय है साधन में पूर्ण भाव और व्याकुलता चाहिए अपने अपने स्वभाव के अनुसार हर आदमी किसी न किसी तरीके से भगवान को जान सकता है हनुमान जी ने दास्य भाव से भक्ति की दशरथ ने भगवान को अपने पुत्र जैसा माना हम इसका विचार करें कि भगवान मेरे कैसे होंगे भगवान भगवान की प्राप्ति के के के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति कहा गया है। है, मनुष्य अपना जो प्रेम प्रति प्रति करता है, वह के करे तो सब काम सफल हो हठी और आदमी एक तरह से अच्छे होते हैं उनका मन उनसे कहता है कि उनके व्यसन के कारण उनके बाल बच्चों का भी नुकसान हो रहा है फिर भी अपना व्यसन हट के कारण नहीं छोड़ते यही हट या निश्चय भगवान के प्रति लगा दिया जाए तो परमार्थ सत जाएगा हमारे गुण दोष यदि हम परमेश्वर को समर्पित करें तो अर्पण भक्ति होती है हम भगवान की भक्ति करते हैं किंतु उस भक्ति में सच्चा प्रेम नहीं पैदा होता इसका कारण यह है कि हमारी दृष्टि चारों तरफ बटी होती है उसे पहले एकाग्र करें थोड़ा करें लेकिन एकाकार होकर करें, करें। उख़ताई हुए मन से मत करें। अपनी भावना होने को उचित दिशा कैसे मिलेगी इसकी ओर ध्यान देने का प्रयत्न करना चाहिए। साधु संत कहते आए हैं कि परमात्मा पंडरपुर में है लेकिन हमें वह पत्थर ही दिखाई देता है इसमें दोष किसका है वस्तुतः हमारी भावना का ही यह दोष है जैसे भावना रखते हैं वैसी कृति होती है भगवान के प्रति हमारी पूर्ण भावना होनी चाहिए दीपक थोड़ा अलग होते ही अंधेरा होता है और हम रास्ते में भटक जाते हैं इसीलिए सदा भगवान की ओर दृष्टि रखकर कर बढ़ते साधन पर हमेशा बल दें ताल सुर के बिना भजन में प्रेम नहीं होता ऐसा थोड़े ही है लेकिन सामने में जिसके सामने मैं भजन गा रहा हूँ वह मेरा भजन सुन रहा है ऐसी धारणा से भजन गाया जाए तो काफ़ी है मैं भगवान का ही हूँ ऐसा माने उसकी व्याकृपा के लिए व्याकुलता हो और जो मैं कर रहा हूँ वह पूर्ण श्रद्धा से करता हूँ या नहीं यह देखें जो बीत गया है उसका दुख मत करो कल की चिंता मत करो और जो अनुसंधान चल रहा है उसमें खंड मत होने दो भगवान साक्षात सामने उपस्थित है ऐसा मानकर नाम स्मरण करते रहो प्रत्येक नाम के वक्त भगवान करता है ऐसा कहो तो हमारे साधन के रास्ते में अहंकार बाधा नहीं बनेगा लाभ और हानि का सुख दुख न होना ही सच्चे भक्त की प्रगति है देह के लिए जो कर्तव्य होता है उन्हें बाकायदा संभालकर विषय की वृत्ति भगवान की ओर लगाना ही सच्चा सीमोल्लंघन है जो अत्यंत संकुचित भाव का और स्वार्थी है वैसे ही जो मेरे सुख के लिए सारा संसार है ऐसी बुद्धि रखता है वह मनुष्य अभिमानी समझें मनुष्य जितना स्वार्थी उतना वह पराधीन होता है पांच व्यक्तियों से सुख प्राप्त करने का मार्ग है गृहस्थी और एक से सुख प्राप्त करने का मार्ग है परमार्थ नारायण नारायण